आवाज की दुनिया के दोस्तों फुर्सत के पलों में एक बार फिर आपके दोस्त भारती परिमल आपके साथ है लेकर आई हूं एकांत श्रीवास्तव जी की कविता कविता का शीर्षक है नशा बचपन में माँ के दुलार का नशा बचपन में माँ के दुलार का नशा सूर्य के उगने और डूबने का पीतल की जल भरी थाली में चांद के उतरने का नशा नशा माँ के कच्चे गाढ़े दूध का तितली का और फूल का नशा गिरने और चलने का नशा भाषा की भूल भुलैया में भटकने का पत्तों का बूंदों का कागज की नावों का नशा नशा धूप का परछाई का बड़ा हुआ बड़ा हुआ तो प्यार का नशा जुल्फों का आखों का नशा हजार पंखुड़ियों वाले, फूल सी का का, का का, का, नशा, हिंसा का पैसे का नशा, हिंसा पैसे जाति का धर्म का, हुआ अधेड, हुआ अधेड़, अधेड़ तो शहरत का नशा पद का प्रतिष्ठा का बुढ़ापे में गुरुत्व का नशा नशा यह किया वह किया संतोष का नशे में मैंने आंखें खोली आंखें आंदूंगा नशे में कब रहा मैं होश में कब रहा मैं होश में जन्म से मृत्यु तक मृत्यु के नशे पर भारी पड़ा जीवन का नशा मृत्यु के नशे पर भारी पड़ा जीवन का नशा दोस्तों अभी आप सुन रहे थे एकांत श्रीवास्तव जी की कविता नशा ऐसी ही कविताओं के साथ मुलाकात होगी फिर कभी फुर्सत में आपकी दोस्त भारती परिमल